गीता अध्याय तेरा भाग दो पुरुषों प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोगता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है व्याख्या मैं जड़ प्रकृति है और हूँ चेतन पुरुष है मैं हूँ यह जड़ चेतन का तादात में है इस मैं हूं में ही कर्तापन तथा भोगतापन रहता है यदि साधक मैं को मिटा दे तो हूँ नहीं रहेगा प्रत्युत है रहेगा जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है ऐसे ही मैं अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए इन दो बातों की सिद्धि होते ही हूँ सत्ता मात्र में अर्थात है में विलीन हो जाता है तात्पर्य है कि मैं जड़ अंश जड़ में और हूँ चेतन अंश चेतन तत्व में विलीन हो जाता है इस प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और फिर एक है सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता है मैं कर्तापन और भोगतापन नहीं है तात्पर्य है कि भोगों में हूँ खींचता है है नहीं खींचता हूँ ही करता भोगता बनता है है करता भोक्ता नहीं बनता अतः साधक हूँ को न मानकर है को ही माने अर्थात अनुभव करे सत्वरज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्धति मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है गुणों का संग जीव स्वयं करता है असंगता जीव का स्वरूप है असंगोह पुरुषः यदि जीव गुणों का संग न करे तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता उपद्रष्टाता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे दिता प्युक्त देहेस्म पुरुष पर यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमनता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है व्याख्या वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमता आदि बन जाता है जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता पिता के संबंध से पुत्र पत्नी के संबंध से पति बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है ममता करने के लिए नहीं वास्तविक स्वरूपों तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है यहाँ उपद्रष्टा अनुमता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है यह वेद पुरुष प्रकृति सह सर्वथा वर्तमानोपि न सर्वर्तमान सभूते इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता था जो साधक पूर्व श्लोक में आए देहेस्मिन पुरुष पर के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बंधता ध्यान ना आत्म अन्ये पश्य के चिदात्मा नत्मना परे कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं यात्रा जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया है ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं गीता में ध्यान योग में सांख्य योग से और कर्म योग से तीनों से परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य मजानत श्रुवाने उपास मृत्युम श्रुति प्रणापरायण दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग सांख्ययोग कर्मयोग आदि साधनों को नहीं जानते पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं व्याख्या जिन मनुष्यों में शास्त्रों को तथा उनमें वर्णित साधनों को समझने की योग्यता नहीं है जिनका विवेक कमजोर है वह जिनके भीतर मृत्यु से तरने मुक्ति की उत्कट अभिलाषा है ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं या वाते कि सत्व स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र तद विद्धि भरतर्षभ हे भरत में श्रेष्ठ अर्जुन स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो व्याख्या चर अचर स्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही पैदा होते हैं क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष शरीर को मैं मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सहयोग है पूर्व पक्ष संयोग सजातीयता में ही होता है फिर जातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का सहयोग कैसे संभव है उत्तर पक्ष ठीक है जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता तथापि परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय मनु वस्तु को भी पकड़ सकता है उसके साथ अपना संबंध मान सकता है और उसे यह स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया समम सर्वे सुभूते सुतिषंत परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यम य पश्यति जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप सं, से स्थित देखता है वही वास्तव में सही देखता है व्याख्या जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है कभी रात का अंधेरा छा जाता है कभी धुआँ छा जाता है कभी बादल छा जाते हैं कभी बिजली चमकती है कभी वर्षा होती है कभी ओले गिरते हैं कभी गर्जना होती है परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है कभी सर्ग और प्रलय होता है कभी जन्म और मृत्यु होती है कभी अकाल पड़ता है कभी बाढ़ आती है कभी भूकंप आता है कभी घमासान युद्ध होता है परंतु सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है बद्ध हो या मुक्त पापी हो या धर्मात्मा यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित रहती है प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है वही वास्तव में सही देखता है तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील नाशवान शरीर के साथ स्वयं को देखता है उसका देखना सही नहीं है परंतु जो सदा के जो निर्विकार रहने वाले परमात्म तत्व के साथ है उसका देखना ही सही है। ततो समावस्थित्वरम नी क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है व्याख्या जो मनुष्य स्थावर जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना है वास्तव में सत्ताईसवें अट्ठाइसवें श्लोक में आत्म तत्व का ही वर्णन है परंतु परमेश्वर तथा ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म साधर्म है प्रकृत्य च कर्मा क्रियमाणा सर्वश यह पश्यति तथा आत्मा अकर्ता पश्यती जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है वही यथार्थ देखता है व्याख्या जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं प्रकृते क्रियमा गुण कर्मा सर्वशः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं गुणगुणसु वर्त गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं नुणेभ्य कर्ता यदा दृष्टान पश्य इंद्रिया ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं इंद्रिियांद्रििया वर्तंत आदि तात्पर्य है कि क्रिया क्रियामात्र प्रकृतिजन्य ही है अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचन मात्र भी क्रिया नहीं होती इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य मैं स्वयं लेष मात्र भी कुछ नहीं करता ऐसा अनुभव करता है नैव किंचित करो युक्तो युक्तों मेत तत्वविद स्वयं न करता है न करवाता है नई नई व कुरन न कार्यन यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है शरीरस्थोपिकौतेय न करोति न लिप्यते जो आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथम सतिकर्ता आत्मान आदि यदा भूत यदा भूत पृथग्भाव एक अनुपच्यती ततएव विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है व्याख्या सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर एक प्रकृति से ही उत्पन्न होती है प्रकृति में ही स्थित रहते हैं और प्रकृति में ही लीन होते हैं इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है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 जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं स्वयं अनादि हैं पर शरीर आदि वाला है स्वयं निर्गुण है पर शरीर गुणमय है स्वयं पर परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है स्वयं अव्यय है पर शरीर नाशवान है इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वह वा शरीर में स्थित नहीं है अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है न करोति न लिप्यते कारण कि शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्त हो सकता ही नहीं परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है न करोती न लिप्यते यह साधनजन्य नहीं है प्रत्युत स्वयं स्वाभाविक है स्वतः स्वाभाविक है तात्पर्य है कि स्वयं में लेस मात्र भी कर्तित्व तो भोक्तित्व तो नहीं है यह स्वतः सिद्ध बात है इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है अतः कर्तित्व भोक्तित्व को मिटाना नहीं है प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है इनके अभाव का अनुभव करना है क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव करना चाहिए अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है यगत सौक्ष आकाशम नोपलिप्यतेथि देहे तथात्मा नोपलिप्यते जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता व्याख्या छिन्मय सत्ता एक ही है पर अहमता के कारण वह अलग अलग दिखती है अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है सत्ता के सिवाय सब कल्पना है यह जिनमें सत्ता सब कल्पनाओं का आधार अधिष्ठान प्रकाशक और आश्रय है उस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है वह चिन्मय तथा सर्वव्यापक है संपूर्ण सृष्टि क्रियाएं और उस पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत हैं सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित सर्वगत है नित्य वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है वह अहम सुख लोलुपता पटिका हुआ है साधन करते हुए भी साधक जहाँ है वही सुख भोगने लग जाता है सुख संगेन बदनाती यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए यथा प्रकाश यत्यकृष्णम लोकम क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाशयति भारत हे भरत भरतमसोद्भव अर्जुन जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है व्याथा जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है कोई शिकार करता है परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न पुण्य लगता है न पाप कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो करता बनता है न भोगता ही बनता है इसी प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति तो देता है पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशकत्व का अभिमान नहीं है करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो बिना सामग्री रंग रस आदि के वह चित्र नहीं बना सकता ऐसे ही पुरुष चेतन प्रकृति जड़ शरीरादि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है यदि हम कुछ भी न करना चाहे तो शरीर का क्या उपयोग है कुछ भी उपयोग नहीं है यदि हम कुछ भी देखना न चाहे तो आँख हमारे क्या काम आई कुछ भी सुनना न चाहे तो कान हमारे क्या काम आया स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है अतः उसके लिए तीनों शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है दो हो सकती ही नहीं अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तित्व हो न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है पर कोई करता और भोक्ता नहीं रहता क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा परम् इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं व्याख्या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेता है तथा तो प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेता है वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है उनकी दृष्टि में एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र अर्थात जड़ विभाग में ही होती है क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता व समाधि ये सभी जड़ विभाग में ही हैं कामना ममता अहमता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में ही हैं, संपूर्ण पाय संपूर्ण पाप, ताप भी जड़ विभाग में ही है, है। भगवदाश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में है जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है इस ज्ञान रूपी अग्नि से परिपूर्ण संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ओम ओसे श्रीमद्भगवीतासुपनिष्सु ब्रह्म विद्या शास्त्रेषारजुन संवाद चैत्रचैत्र विभाग योगदश